मंत्र पाठ तत्चे वैतम इस मंत्र तक हुआ था और इसके आगे दो मंत्र और बचे हुए हैं जिनका हम पाठ करेंगे और उसके बाद उसके अर्थ पर विचार करेंगे तो तक्ष देव मंत्र के पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है और ये जो गायत्री मंत्र है मैं समझता हूं इसका तो सभी उच्चारण कर ही लेते होंगे या कोई ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाते गायत्री मंत्र का उच्चारण सबको आता है देखिए एक बात का ध्यान रखिए कक्षा में मौन नहीं है कक्षा में नाजी रहा चलेगा और जैसी कक्षा समाप्त हो फिर आप वापस अपनी मौन की स्थिति में आ जाइए ठीक है तो कक्षा में कक्षा वालों का सहयोग करिए अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। ठीक, अच्छा। ठीक अच्छा। तो गायत्री मंत्र वैसे देखा जाए तो सबका सार है सार इसलिए है कि इसमें भगवान से कोई धन दौलत कोई पुत्र पुत्री कोई बहुत बड़ा वरदान ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है केवल इसमें यह बताया गया है ये प्रार्थना करवाई गई है कि हे भगवान मुझे आप सदबुद्धि आत्मकल्याण के मार्ग पर दौड़ने वाली बुद्धि अगर आप मुझे दे दी तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो आप में से महिलाओं में से कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और उसका अर्थ भी बताएं कौन करेंगे चलिए आप करिए हाँ तो वो रोशंगी नहीं आज अच्छा अच्छा हम्म बोलिए ओ भूर्भुव भुर स्वाहा तत्सूर्वण्यम भर्गो धीमहि तो या इसका अर्थ बताइए भावार के अर्थ ओम यह परमात्मा का मुख्य निज नाम है जिस नाम से अन्य सब नाम जुड़ जाते हैं भू प्राणों से भी प्यारा वह सब प्राणों का आधार है भू सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाला स्वह सब प्रकार के सुखों को देने वाला तत्सवितुर हमारे शरीर एवं संसार आदि की रचना करने वाला बरे अत्यंत वर्णीय योग्य धर्गो तीजस स्वरूप सब क्लेशों को नष्ट नष्ट करने वाला देवस्य देवों का भी देव धीम ही आपका ध्यान धरते हैं धियो यो न आप हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो बहुत अच्छा प्रयास किया तो एक बार मैं उच्चारण करवा देता हूँ फिर आपसे भी आप में से भी उन शिविर महानुभाव से पूछा जाएगा जो प्रथम बार इस शिविर में हिस्सा लिए हुए हैं तो पहले एक बार मैं बोलूंगा और आप लोग उसका ईमानदारी से उच्चारण कीजिए ईमानदारी का मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं और आपका ध्यान कहीं इधर उधर हो तो अपने साथ ईमानदारी बरतती है तो भूर्भुग स्व बोलिए ओ, ओ तत्लव्य सीतुल वरे, वरे, वरे भर्गो दीवस धीमे प्रचोदयात अब एक बार मैं बोलूंगा पूरा और फिर उसके बाद आप पूरा उच्चारण करेंगे ओर्भुव स्व तत्स विण्यम भरगो देवस्मही दिव्यो न प्रचोदया बोलिए बोल देवस्य भो भुवास्मही दिव प्रचोदया अब पुरुषों की तरफ से वे शिवरार्थी महानुभाव जिन्होंने पहली ही बार इस शिविर में हिस्सा लिया है इस शिविर के सदस्य बने हैं तो उनसे मैं गायत्री मंत्र उसका अर्थ पूछने का निवेदन करता हूं तो कौन बताएंगे आप में से हाथ खड़े करें पहली बार वाले दूसरी तीसरी बार वाले नहीं। आप पहली बार ही आए इधर पहली बार है यानी और कहीं दूसरी बार भी पहली बार भी हो गए उधर इधर पहली बार चलिए इनको दीजिए अनेक बुक पीछे प्राण वुख नाशक स्व सुख स्वरूप तत् वह सवितुर सब जगत का उत्पादक वरेण्यम वही सबका वरने योग्य है भर्गो तेजस्वरूप सब क्लेशों को दुखों को हरने वाला देवस्य देवों का देव सदा देने वाला धीम ही वह उसे हम धारण करते हैं अपने मन में धारण करते हैं उसी की धारणा हम अपने मन में सदा बनाए रखते हैं धीओ बुद्धियों को यो नह यह जो नह हमारी प्रचोदयात सन्मार्ग में प्रेरित करे वह ईश्वर हमारी बुद्धियों को सदा सनमार्ग में प्रेरित करे आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और अब इसके बाद है समर्पण मंत्र समर्पण मंत्र है हे ईश्वर दया निधे पहले मैं बोल देता हूँ हे ईश्वर दया निधे भगवत कृपया जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाराम सद्या सिद्धि भवे नहा ये समर्पण मंत्र है और इस समर्पण मंत्र के बाद फिर नमस्कार मंत्र होता है तो पहले समर्पण मंत्र का मैं उच्चारण करता हूं और मेरे पीछे फिर आप उसको दोहराइएगा। बोलिए हे ईश्वर दया निधे भगवत जपो जपोपासनाद कर्मणा बोल नहीं पा रहे क्या बात कौन सा रह गया हे ईश्वर <laughs> दया निधि भगवत कृपया जपोपासना आदि कर्मणा यही है ना? एक बोलिए सारे बोलेंगे तो मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं अन छूट गया है इसे अन्य ने वादा पहुंचा दी साहब हाँ हे ईश्वर दया निधे कृपया अन थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे फिर से बोलते हे ईश्वर कृपया दया निधे भगवृपया अने आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाराम सद्य सिद्धिर सिद्धिर्भवेन्न और इसके अंत में है नमस्कार मंत्र उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा अर्थों पर विचार करेंगे तो इसको भी थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे ओम नमा शम भावायच बोलिए मायो भावायच नमाशंकराय च मयस्कराय नम शिवाय शिवतराय ओ शांति शांति शाति शांति शांति तो इस मंत्र पर आकर के पूरी संध्या समाप्त हो जाती है अब जो उपस्थान मंत्र के अंदर तत्चुर वहतम पुरस्कार शुक्र दुश्चरत जो मंत्र आया था इस मंत्र में बहुत सारी थनाएं की गई है बहुत सारे ईश्वर से निवेदन किए गए हैं और वो निवेदन क्या है मेरे पास पर्ची आई है शिवराज महानाव ने लिखा है कि समर, समर्पण मंत्र नहीं ये के मात्र है लेकिन मेरे पास जो पुस्तक है उसमें ये अथासर्पणम लिखा हुआ है जो पंचमहाद्विविधि पुस्तक है उसमें लिखा है अथ समर्पणम तो अब ये कहाँ से आया समर्पणम और आप इसको बाक मात्र मान रहे हैं, इसका निर्णय फिर अलग से समय निकाल के करेंगे हुँ? अभी इसमें समर्पण मंत्र आया है लिखा हुआ आयाथ समर्पणम तो वहां पर कहते हैं कि वह जो परमात्मा है वह कौन जिसका वेदों में अनेक जगह पर उल्लेख है तदेव अग्नि तदेव आदित्य तदेव शुक्र तब चंद्रमा सहस शीर्षा ऐसे ना जाने कितनी जगह उस ईश्वर के गुणों के आधार पर ईश्वर को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है तो कहते हैं वह जो ईश्वर है जो अकायम है अकायम विशेषण भी एक मंत्र में आया है सा परेगा छुक्रम कायम अकायम वो कभी भी शरीर जीवात्मा की तरह धारण नहीं करता जैसे जीवात्मा राग द्वेष के संस्कारों के कांड से माँ के गर्भ में आता है और फिर बाहर आकर के तरह तरह के सुख दुख भोग करके और फिर वापस अपनी यात्रा पर चला जाता है तो वो जो ईश्वर है वो ना तो कभी जन्म लेता है और उसको वेदों में विभिन्न प्रकार के नामों से याद किया गया है उसका स्मरण किया गया है तो कहते हैं वो तत्चु वो सबका दृष्टा है दृष्टा तो हम भी हैं मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे देख रहे हैं परंतु हम सर्वदृष्टा नहीं है अजमेर में आगरा गेट पे इस समय क्या हो रहा है हम जानते हैं नहीं जान पाते तो हम दृष्टा तो हैं लेकिन हम सर्वदृष्टा नहीं है क्योंकि हम सीमित साधनों वाले हैं। और सीमित साधन और सीमित शक्ति वाला जीवात्मा उसका ज्ञान भी सीमित ही होगा इसलिए सीमित ज्ञान वाला जीवात्मा दृष्टा तो है लेकिन सर्वदृष्टा नहीं है सर्वदिक नहीं है तो यहां पर कहा है कि वो संसार में जितनी भी घटनाएं घटती हैं घट रही हैं या घटेंगी कहा कौन क्या कर रहा है कौन क्या सोचता है किस प्रकार के कर्मों को वो कर रहा है उस सब जगह उसकी उपस्थिति है और सब जगह उपस्थिति होने के कारण से ही वो प्रत्येक जीवात्मा के कर्मों का फल देने का निर्णय करता है अगर न्यायाधीश को पता ही नहीं लगे कि अपराधी कि ने किस कर्मों के कारण से कोई तो अपराध किया है किसके कान से इसको ये फल मिलेगा अगर न्यायाधीश को कारण का ही पता ना हो तो वो फल का निश्चय कैसे करेगा तो इसलिए ईश्वर जो है वो वो पूरे विश्व का न्यायाधीश है और सब जीवों के ऊपर उसकी न्याय व्यवस्था एक समान लागू है क्योंकि वो सब जगह है सब जगह उसका अस्तित्व है इसलिए सब जीवात्माओं के सब प्राणियों के कर्मों को वो साक्षी भाव से देखता है द्या सुपर्णा सैजा सखाया दोनों मित्र भाव से हैं वहां पर प्रकृति रूपी वृक्ष और उस प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं द्या सुपर्णा सैजा सखाया कैसे बैठे मिलकर के बैठे मित्र भाव से बैठे हुए हैं लेकिन दोनों में अंतर अगर है तो वो मौलिक अंतर ये है कि एक तो फल चखरा है अलंकारिक वर्णन है वृक्ष है प्रकृति रूपी तो एक पक्षी तो वृक्ष का फल का स्वाद ले रहा है और दूसरा साक्षी वासे उसको देख रहा है यानी वहां पर यह बताया गया है कि जीवात्मा तो कर्म करता है और उनके फलों का सुख दुख रूप जो परिणाम है वो भोगता रहता है लेकिन परमात्मा जो तो है वो केवल साक्षी है वो फल भोगने वाला है पर भोगने वाला नहीं है तो इसलिए वो सर्वदृष्टा है तत्चुर तो देव हितम देवान हितम देव हितम, या देवस्य हितम देव हितम, जो विद्वानों और धर्मात्माओं की इच्छा पूरी करने वाला यानी जो विद्वान धर्मात्मा जो योगाभ्यासी है जो साधक है उनका मंगल करने वाला वो परमात्मा उनका मंगल करता है उनका कभी अनिष्ट नहीं करता क्यों नहीं करता क्योंकि विद्वान लोग ही ईश्वर के गुणकर्म स्वभावों को भली प्रकार से पहचान सकते हैं सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान सकते इसलिए विद्वान व्यक्ति पाप और पुण्य की व्याख्या से परिचित होने के कारण से वो अशुभ कर्म करने से भय खाएगा लेकिन सामान्य लोग ईश्वर से नहीं डरते वो डरते हैं केवल शासक से और शासक के कानूनों से वैसे मान लीजिए अजमेर में ही जहां जहां पर चौराया आता है वहां पर लाल बत्ती हरी बत्ती की व्यवस्था है और जहां पर लाल बत्ती हरी बत्ती नहीं है वहां पर सिपाही खड़ा रहता है ट्रैफिक का तो वो जब इशारा करता है तब गाड़ी चलती है जब वो रुकने का इशारा करता है तो रुकती है और किस दिशा की गाड़ी चलेगी किस दिशा की गाड़ी रोकी जाएगी ये उसका हाथ सब बताता रहता है लेकिन अगर वहां ट्रैफिक वाला सिपाही न हो और लाल बत्ती हरी बत्ती सब हटा दी जाए तो बहुत लोग उस चौराहे को पार करने का प्रयास करेंगे क्योंकि सबको जल्दी है सब चाहते हैं कि मैं पहले निकलूं क्योंकि सबको जल्दी सबको कहीं न कहीं पहुंचना है और जब फिर होगा क्या क्योंकि उनको भय तो किसी का है नहीं तो जब चौराहे पर सब तेजी से निकालने का प्रयास करेंगे सब लोग तेजी से जाने कोशिश करेंगे परिणाम होगा कि वहां पर दुर्घटनाओं की मात्रा बढ़ जाएगी संख्या बढ़ेगी वहां पर और अस्पतालों में दुर्घटना वाले रोगियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो इसलिए सामान्य मनुष्य जो है वो शासकों के साधनों से और राजाओं के कानूनों से उनके विधानों से डरता है तो नहीं तो कोई नहीं डरेगा लेकिन विद्वान व्यक्ति जो है वो ईश्वर की व्यवस्था से डरता है वो जानता है कि अगर मैंने कोई दुष्कर्म करने का साहस किया तो उसका फल भी मुझे बुरा ही भोगना पड़ेगा ये उसको पहले से दिखाई देता है ये उसको पहले से दिखाई देता है उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने जलती हुई आग में हाथ डाल दिया अब माँ उसको दोबारा है और उसको पकड़ के ले जाए के लिए डाल दोबारा वो अपना हाथ खींचने की कोशिश करेगा दोबारा डालेगा नहीं क्योंकि उसे पहले पता है कि जलने का क्या अनुभव होता है जलने की जो चरमराहट है जलने का जो दुख है वो उसे अभी तक याद है और उस स्मृति के कारण से वो बच्चा आप कितनी कोशिश करें, आप अगर बलवान है तो जबरदस्ती उसको थोड़ा स्पर्श करा दे वो अलग बात है लेकिन वो स्वेच्छा से उस अग्नि के पास नहीं जाएगा हाँ जब तक उसको पता नहीं था वो जाता था बार बार खींचती थी फिर जाता फिर माँ उसको वापस लाती थी लेकिन माँ ने सोचा कि ये बार बार कभी रात एक बार इसको अनुभव ले ही लेने दो और उसका हाथ डरा अब माँ को खींचने की जरूरत नहीं अब वो सोता ही बच्चा उस हाथ से दूर रहेगा तो इसी तरह से जो विद्वान होते हैं वो आत्मनिरीक्षण के द्वारा ये अपने अंदर एक जागरूकता अपना लेते हैं कि मुझे कौन सा कर्म समाज में रह करके करना है और कौन सा कर्म मुझे समाज के बीच में नहीं करना है क्योंकि मेरी छवि समाज की छवि है और मेरी कर्म की छवि अगर खराब होती है तो पूरे समाज पर उसका दुष्प्रभाव जाएगा तो इन बातों को विचार करके वो विद्वान व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है अपने इंद्रियों पर संयम रखता है अपने इंद्रियों पर अंकुश रखता है इसलिए जो ईश्वर के आदेशों का जितनी ही श्रद्धा से पालन करता है जितना ही विश्वास और निष्ठा से ईश्वर के मार्ग पर चलता है उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी कोई दूसरा नहीं होता इसलिए जो ज्ञानी है वही सबसे अधिक सुखी है और ज्ञानी कौन होता है जो अपने मन को ईश्वर के सानिध्य में रखकर के और उसकी आज्ञाओं को साक्षात देख करके और वो बुरे कामों से अपने आप को बचाता रहता है तो देवहितम तत्चुरस्तात्मोच्चरक पुरस्तात्थ वो पहले भी था क्षुक्रमोच्चरक और वो जो शुद्ध स्वरूप जो जो पवित्र जो ईश्वर था वो तो पहले से ही था तो कहते हैं कि उसकी कृपा से हम क्या करें तो पश्चिम शर्दयतम उससे पहले क्या है जीवे में शर्दयतम तुर्दय बहितम पुरस्कार शुक्रमुचर पश्चिम शर्दय शतम हम सौ बरस तक देखें क्या देखेंगे सौ बरस तक आंखों से देखेंगे पर आंखों से क्या देखेंगे आंखों से कहेंगे हम सृष्टि देखेंगे आंखों से अच्छा भी देखेंगे आंखों से कुछ बुरा भी देखेंगे नहीं यहां पर बुरा देखने की बात नहीं है इन आंखों को हम इतना स्वस्थ निरोग बनाए कि सौ बरस तक मेरी आंखें काम करती रहें। एक तो ये अर्थ है सौ बरस तक मैं इन आंखों से ईश्वर के सौंदर्य के सृष्टि को देखता रहूं और उससे लाभ लेता रहूं। अब एक सूरदास है वो रास्ता चलेगा तो उसको टटोल टटोल करके चलना पड़ता है कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है कहीं कोई कुआं तो नहीं है कहीं कोई वो तो नहीं है उसको इस तरह से ऐसे कर करके वो चलता है लेकिन जिसको भगवान ने आंख दी हुई है वो भी अगर आंख बंद करके टटोल टटोल करके चलने लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम समझदारी तो नहीं कहेंगे ना तो जैसे आंख खोल करके हम निर्णय कर लेते हैं कि यहां गड्ढा है ये रास्ता मेरे ठीक है ये ठीक नहीं है सामने वाले व्यक्ति के पास जाना है नहीं जाना है क्या पढ़ना है क्या नहीं लिखना है ये हम आंख देख करके बहुत सारे निर्णय निकाल लेते हैं तो कहते हैं कि एक तो ये है कि हम आंख से उसकी सृष्टि को देखें निर्णय करें और दूसरा यह है कि हम ईश्वर को, को देखते रहें ईश्वर को देखते रहे का मतलब हम ईश्वर ईश्वर का जो ज्ञान है उसको हमेशा हम याद रखें ईश्वर ने क्या क्या हमारे लिए विधि विधान निर्धारित किए हैं तो पश्चिम शर्द सतम और फिर क्या है जीवे में शर्दे सतम सौ वर्ष तक जिए अब एक तो ऐसा जीना है कि जैसे मान लीजिए एक अस्पताल में कोई आदमी बेहोश हो जाता है मूर्चित हो जाता है क्रोमा में चला जाता है और वो चार वर्ष तक पड़ा हुआ है और लोग और डॉक्टर्स को जीवित रखे हुए हैं केवल उसको भोजन पहुंचाते हैं और ऑक्सीजन लगाई हुई है और वो पड़ा है केवल सांस ले रहा है और भोजन रहा है ना वो उठता है ना वो बोलता है ना वो चलता है ना वो कुछ करता है कुछ नहीं केवल पड़ा हुआ है तो ये भी है जीवन शब्द सतम ऐसा कोई जीना पसंद करेगा कोई नहीं करेगा खुद कहेंगे हे भगवान अब वो तो कुछ कहेगा ही नहीं वो तो बेहोश पर है पर पांच वाले कहेंगे इसकी नली वली हटा दो सांस की ताकि ये दूसरा जन्म ले क्यों इसकी मिट्टी खराब कर रहे हैं तो ऐसा जीना कोई जीना नहीं है जीने का मतलब है जीवे में शरदे स्तम हम सौ शरद ऋतुओं तक स्वस्थ रहते हुए जिए दूसरों के लिए जिए अपने लिए तो हर कोई जीता है मैं अपना पेट तो भरता हूं अपने पेट के लिए सभी जीते अपने पेट के लिए तो पशु भी जी लेता है लेकिन जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीता है दूसरों के लिए भी जो सुख की वृद्धि करता है वास्तव में उसका जीना है तो कहा कि जीवे में शरद सतम, हम सौ वर्ष तक सौ शरद ऋतुओं तक अतः अच्छा शरद ऋतु ही क्यों कहा वर्षा ऋतु कर देते जीवे में बर्षा सतम है जीवे में बसंत स्तम ऐसे कह देता ये श्रद्धा शतम क्यों डाल दिया तो डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि शरद ऋतु जो है वो सबसे अधिक बीमारी की ऋतु है इसमें लोग सबसे अधिक बीमार पड़ते हैं हालांकि बीमार तो हर ऋतु में सकता आदमी अगर गलत खान पान करे लेकिन शरद ऋतु में विशेष रूप से बीमार पड़ जाता है क्योंकि आसमान साफ हो जाता है और धूप बहुत तेजी से पड़ती है और परिणाम स्वरूप बुखार मलेरिया जर और, और भी न जाने क्या क्या बीमारियां हो जाती तो जिसने शरद ऋतु पार कर ली उसने समझ लीजिए कि एक वर्ष के जीवन का बीमा करा लिया तो यहां पर इसलिए शरद ऋतु पर शरद ऋतु पर बार बार जोर दिया जीवे में सर्दा सतम पश्चिम श्रद्धा सतम सुनयाम सर्दा शतम सुने सौ वर्षों तक हम ईश्वर की वाणी को सुने वेद की वाणी को सुने विद्वानों की वाणी को सुने विद्वानों को उपदेशों को सुने क्यों सुने सुन करके मुझे क्या मिलेगा सुन करके मुझे मिलेगा जान सुनकर के मुझे मिलेगा अपने कर्तव्य का जो अपने कर्तव्य का जो भाव है जिसको हम भूल जाते हैं अपने कर्तव्य की पहचान विद्वान कराता है अपने कर्तव्य की पहचान एक ज्ञानी कराता है जब किसी के वो घर जाता है तो कई बार अपने अपने लोग कर्तव्यों को भूल चुके होते हैं मां अपने कर्तव्य भूल जाती है भाई अपने कर्तव्य भूल जाता है बहू अपने कर्तव्य को भूलती है तो विद्वान जाकर के वहां पर सामद से बिठाता है कि देखो बेटी तुम्हारा ये कर्तव्य है तुम्हें ऐसा करना चाहिए तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए ऐसे बोलना चाहिए तो यहां पर कहा कि शूनियाम सर्वसतम हम सुने और किसको सुने ब्रह्म को सुने और दूसरा यह है कि हम इन कानों से सुनते रहे अब कानों से सुनते रहे तो इसका मतलब एकदम कानों की रक्षा करते रहे कानों से हम क्या करें सुनने का काम इतना करें जितने कि ये कान खराब नहीं हो तो बहुतों के कान खराब हो जाते हैं किसी कान से तो जीवेम शर्द और पश्चिम सर्देतम श्रीयाम शर्द प्रब्रवाम शर्द एक है ब्रवाम और एक है प्रब्रवाम तो ब्रवाम का अर्थ है बोले तब तक बोले जब तक सांस में सांस है तब तक बोलते ही रहो कुछ लोग कहेंगे कि ये वेद मंत्र तो हमें ये कह रहा है कि बोलते ही रहो और आप कहते हैं कि शिविर में मौन रहिये ये तो वेद विरोधी बात हो जाएगी नहीं ऐसा नहीं है वेद ये इस पर कह रहा है कि कि बोल बोलने से पहले आप सुने और सुनने के बाद फिर क्या करें दूसरों को बताए पर में दूसरों को उपदेश करें हर समय नहीं जब आवश्यकता हो तब तो कहते हैं प्रभवान शरदेतम हम अगर किसी भी विद्या में पारंगत हैं मेरे पास कोई भी विद्या है पढ़ाने की विद्या है किसी को शिक्षा देने की विद्या है किसी विभाग में मैं हूं तो उस व्यवहार को उस उद्देश्य को हम दूसरों को भी सिखाते रहें क्योंकि ये परंपरा फिर आगे चलती चली जाएगी अब मान लीजिए आप तो आयु समाज अपने बच्चों को आप दूर रखते हैं घर में इकट्ठे नहीं होते तो क्या होगा कि आप तक ही वो सीमित रहेगा उसके बाद आर्य समाज खत्म परिवार में से फिर कोई डूडे नहीं मिला कोई ब्रह्म कुमारी में होगा तो कोई दंडन सतगुरु में होगा आर्य समाज में नहीं होगा तो इसलिए कहा कि जो ये उपदेश सुनाया जा रहा है इसको आप दूसरों तक भी पहुंचाए प्रबाम शर्द सतम और आगे क्या है आदिनाथ से आम सतम बीमार होकर के ना जिये लोग कहते हैं कि यह भगवान मेरी डेढ़ सौ वर्ष की उम्र हो स्वामी विद्यानंद जी कहते थे कि मैं ढाई सौ वर्ष तक जीऊंगा और बेचारे पिछहत्तर वर्ष तक ही जी पाए अब कल किसके साथ क्या हो गया ये तो भगवान ही जानता है लेकिन जब तक भी हम जिये आत्मनिर्भर होकर के जिये स्वयं खाये स्वयं पियें स्वयं चले अपना काम ठीक से कर सकें चाहे भले ही सत्तर साल जिये जरूरी नहीं कि हम सौ वर्ष तक जिये खाद पर पड़े दूसरे का अधीन है कुछ कर नहीं सकते दूसरे खिलाए तो खाएं, दूसरे पहनाए तो पहने दूसरे पानी पिलाए तो पानी पिए दूसरे बैटरी ले, ले जाए तो बैटरी जाए खुद कर ही नहीं सकते ऐसा जीवन भी क्या है ऐसे तो अच्छा है कि बस सत्तर साल में अगर पर हो जाती है तो सत्तर साल में ही हमें इस दुनिया से चले जाना चाहिए पर आत्महत्या करने का मेरा विचार नहीं ऐसे मत सोच रहे हैं कि आत्महत्या करने का उद्देश्य मेरा मतलब है कि जब तक जिए सुख पूर्वक जिए आदीना किसी के दिनहीन होकर के ना जिये किसी के ऊपर निर्भर होकर ना जाए तो आदिना श्याम शर्द सतम और आगे फिर और कहा कि भूवेश शर्द शताब्द सौ बरस से अधिक मेरी आयु हो हम सबकी आयु पर कैसी ऊपर से लगा लीजिए आप जीवे में शर्दे सतम पश्चिम सर्दे सतम ये सब ऊपर से आप लगा लीजिए और भूये सर्दे सता के साथ जोड़ दीजिए इसको तो हम सौ बरस से अधिक भी दिनहीन होकर के जिए स्वावलंबी बनकर के जिए स्वस्थ रह करके जिए अपना काम करते हुए जिए और वो सारे काम जो सौ वर्ष तक हम कर रहे थे वो आगे के आगे भी हम करते रहे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सौ बरस से ऊपर हैं यहाँ पिछली बार मेले में एक सौ सत्रह साल के एक स्वामी जी आए हुए थे वो कहते वो कहते थे तो रोटी जो है वो खोटी है तो रोटी खोटी क्यों है वो कहते आयु घटाती थी तो रोटी खाते ही नहीं थे वो फल सब्जी दूध इसी पर रहते हैं अभी भी होंगे जीवित पिछले अभी मेले की बात है तो कहने मतलब यह है कि हम लंबी आयु पाएं तो लंबी आयु पाने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए और वो लंबी आयु हमारी सार्थक होनी चाहिए तो ये इस मंत्र का भाव है और आगे कहा हे ईश्वर दया निधे दया के भंडार हमारे हृदय में दया का भाव कीजिए हम दयालु खुद नहीं बनते पर दूसरों को चाहते हैं कि दूसरे हमारे ऊपर दया करें ऐसा संभव है हम दयालु बनेंगे तो दूसरे दयालु बनेंगे हम ईश्वर से प्रार्थना करें हे ईश्वर आप सुख देने वाले और मैं दूसरे को दुख पहुंचा रहा हूं तो अब हम कितनी प्रार्थना करते जाए हे ईश्वर आप सुख देने वाले मुझे सुख दो ठीक है तुझे सुख मिल जाएगा पर पड़ोसी को या अपने परिवार सदस्यों को तो दुख दे रहा है कष्ट पहुंचाता है तो प्रार्थना सार्थक नहीं होगी तो हे ईश्वर वैनिदे भगवत कृपया आपकी कृपा से अनेन अनैन किससे जप उपासना आदि कर्म से जप के द्वारा जप क्या है गायत्री मंत्र का जब हम बार बार उच्चारण करते हैं उसके अर्थ पर चिंतन करते हैं तो वो हमारे लिए साक्षात हमारे मन में ज्ञान विज्ञान देने का एक स्रोत बन जाता है वो हम जब तो किसी अच्छे विचार को बार बार दोहराते हैं ना तो वो अच्छा विचार हमारे घर हमारे हृदय में घर कर लेता है तो ये क्या है यह संद्या अच्छे विचार ही तो है ना और अच्छे विचारों से किसको नफरत होगी अच्छे विचारों से किसको घृणा होगी अच्छे विचारों से कौन दूर भागेगा हाँ जिसको उल्लू की तरह अंधकारी प्रिय है वो तो दिन में आके नहीं खोले बल्कि भगवान ने उसको सजा दी है कि तुम दिन में आंखें खोल ही नहीं सकते तुम्हें रात में देखना तो उल्लू रात को ही देखता है उसको अंधकार में दिखाई देता तो अगर दिन में भी कोई आदमी है आंखें बंद कर दे और कान बंद कर ले कि मुझे ज्ञान ध्यान की बातें नहीं सुननी तो वो उसकी मर्जी वो वो जाने है वो उसका काम है लेकिन सबको अच्छे विचार चाहिए तो कहते हैं कि जब उपासना आदि कर्मणा उपासना से और निष्काम कर्म से या सकाम कर्म से सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के कर्मों को हम करें और क्या करें फिर क्या करेंगे जब उपासना आदि आदि से सकाम और निष्काम कर्म ले लेंगे निष्काम कर्म का मतलब है नेकी कर कु में डाल ये बहुत मोटा दुटा दृष्टांत दुटा है मैंने आपने किसी के साथ में कोई सहायता कर दी या उसकी मुसीबत में मैंने कुछ धन दे दिया और अब मुझसे बात भी नहीं करता है तो आप सोचते हैं देखो मैंने उनको इतनी सहायता दी और मेरे से बात भी नहीं करता है बहुत दुष्ट है नहीं ऐसा सोचेंगे तो वो आपकी सहायता करने का कोई मतलब नहीं हुआ बस नेगी कड़ो कु डालो आपने अपना कर्म कर दिया वो आपके साथ है भगवान उसका फल देगा भगवान के यहां से उसका पुरस्कार है वो भले नहीं मानता है नहीं माने तो ना माने तो कहते हैं जब उपासना उपासनादिक्रम से धर्मार्थ काम मोक्षाराम मनुष्य एक वृक्ष की तरह है और इस पर चार फल लगते हैं अगर मनुष्य को उल्टा लटका दिया जाए तो उसका सिर नीचे बाल फैल जाते हैं ऐसे करके और टांग उसके ऊपर हो जाए तो टांगे भी युवा ऐसे फैल जाएंगी तो वृक्ष की तरह लगेगा वो तो कहते हैं मनुष्य जो है वो वृक्ष है वृक्ष की तरह है और उस पर चार फल लगते हैं और वो चारों फल इस वृक्ष के लिए आवश्यक है एक तो है धर्म का फल कहते हैं धर्म धर्म क्या है अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से ईमानदारी से पालन करना ये धर्म है अपना पराया भूल करके अपने कर्तव्य का पालन आदमी कर सकता है जब तक मन में अपना पराया है वो अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से उसको निभा नहीं सकता है वो अपना पराया रहेगा अपना पराया रहेगा तो न्याय नहीं हो सकता है। तो कहते हैं धर्म और अर्थ अर्थ का मतलब है यहाँ पर धन तो जो धन का हम संग्रह करते हैं या करने वाले हैं या करेंगे उसके साथ में धर्म की मोहर लगी होनी चाहिए अगर ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता नहीं, नहीं है और केवल अंधे होकर के हम धन संग्रह करने में लगे हुए हैं, ये न प्रकार चाहे कैसा भी हो कुछ भी हो कुछ भी करना पड़े किसी को मारना पड़े किसी का शोषण करना पड़े किसी की जमीन बिकवानी पड़े कुछ भी करना पड़े पर मुझे तो धन इकट्ठा करना है कहते हैं वो इकट्ठा तो आप कर सकते हैं धन लेकिन जब धर्म को छोड़ दिया ना तो वो बड़ा हुआ धन भी हमें सुख नहीं देगा क्योंकि गलत वृत्तियों से कमाया हुआ धन हमारे अंदर गलत विचार उत्पन्न करेगा ध्यान रखना सही विचारों से उत्पन्न किया गया धन हमारे अंदर सही विचार उत्पन्न होंगे और हम सही कामों में उसको खर्च कर सकते हैं अगर गलत विचारों से हमने धन का संग्रह किया कर रहे हैं वो तो आगे पीछे कहीं ना कहीं उसको निकलना ही है किसी न किसी रूप में तो जना चोरी का माल मोरी में को निकल जाता है ये कहावत है मतलब गलत तरीके से हम जो भी कमाते हैं तात्कालिक लगता है कि ठीक है बहुत सारे पैसे आ गए लेकिन कहीं ना कहीं वो निकल जाते हैं तो धर्म अर्थ धर्मपूर्वक अर्थ का संग्रह करें धर्म अर्थ काम और संतान उत्पन्न करें तो कैसे करें धर्मपूर्वक धर्मपूर्वक जब हम धन कमाएंगे तो संतान भी हमारी धर्मपूर्वक ही होगी अधर्म पूर्वक अगर हम संतान की उत्पत्ति करते हैं तो वो संतान कंस बनेगी दुर्योधन बन जाएगी हुँ? या औरंगजेब बन जाएगी तो अगर ये पैदा करना है कंस पैदा करना दुर्योधन पैदा करना तो फिर धर्म की कोई आवश्यकता नहीं फिरते तो ये तो अपने आप ही पैदा हो जाएंगे इनको करने के लिए कोई तब की जरूरत नहीं है पर अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए हमें अच्छे विचारों को अपने मन में लाने की आवश्यकता है तो कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष मोक्ष जो है वो सबसे अंतिम है और मोक्ष का मतलब है अनासक्त भाव से जीना कमल का फूल पानी में रहता हुआ भी कमल का फूल पानी में रहता हुआ है फूल कमल फूल पानी में रहता है या, या पानी से अलग रहता है कमल की डंडी तो पानी में रहती है पर तो फूल अलग रहता है तो इसी तरह से अनासक्त भाव से इस जीवन के पदार्थों का हम उपयोग करें किसी में बंद नहीं जाए आदमी सुख से बन जाता है हाँ, मेरा सुख छीन नहीं जाए और छीनेगा तो जरूर क्योंकि ये संसार का सुख ऐसा ही है ये टिकता है ही नहीं अगर ये टिक जाए आज जितना नहीं टिकता उतना आदमी उसको बांधने कोशिश करता जितना ही उसको पकड़ता उतना ही और ये भागना चाहता है तो पकड़ने के चक्कर में और बड़ा दुख मोल्य रहता है हाई ये मेरा सुख कहीं दूर नहीं चला जाए मेरा सुख मुझसे छीन नहीं जाए और जितना ही उसको तेजी से पकड़ता है उतना ही वो और छूटने के लिए कोशिश करता है तो न सुख से बंधो न दुख से बंधो तो आदमी स्वतः ही मुक्ति की ओर चल पड़ेगा सुख से बनता है तो भी आदमी दुखी होगा और दुख से बनता तो भी आदमी दुखी होगा किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी हो गए आप सारे दिन उसी को घुमा रहा है दिमाग में कि देखो आज उसने मुझे कितना बुरा कर दिया सभा के बीच में मैं उसको देखूंगा देख ले भाई फिर वो भी देख लेगा हमें फिर देखते हो जिंदगी में वो आपको देखेगा आप उसे देखेंगे किया अपमान कर दे ठीक उसकी ऐसी समझती उसने उसको जो तो समझ में आया उसने बोल दिया अब मेरी जो समझ में आया आएगा वो मैं करूंगा मेरा मालिक थोड़ी है वो मैं अपने विचारों का मालिक हूं मैं चाहूं तो दुखी हूं चाहूं तो ना हूं तो ऐसे ऐसे चिंतन करके वो अपने जीवन को प्रसन्न प्रसन्नता से भरता है तो कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्ष, मोक्षाराम सभ्या कहते देर नहीं करनी जल्दी से जल्दी से मुक्ति प्राप्त करनी है सद्या शीघ्र सध्या सिद्धिर भवे आप हमारे लिए शीघ्र ही चार फलों की सिद्धि करें अब जल्दी तो है पर कितनी जल्दी आप इस जन्म में इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगी तो जल्दी का मतलब यह है कि जैसे ही हमें होश आ जाए वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके इस ओर चल पड़े जैसे बांदी होती है ना बा दीमक होती है तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर के वो इतना बड़ा बना देती पहाड़ पूरा थोड़ी थोड़ी मिट्टी खट्टी करती है तो ऐसे ही हम धर्म का थोड़ा थोड़ा भी अंश अगर हम उसको बढ़ाए थोड़ा थोड़ा भी हम धर्म करें थोड़ा थोड़ा भी हम अच्छे विचार किसी को दें थोड़ी थोड़ी हम किसी की सहायता करें तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है तो ऐसे ही हमारा बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा तो धर्मार्थ काम मोक्षाराम श्रद्धा भवे नहा हमारे हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो और अंत में है नमस्कार मंत्र तो नमस्कार का मतलब है नमा का मतलब है यहां पर झुकना एक तो ऐसे झुकते हैं एक ऐसे झुकते हैं जी नमस्ते जी नमस्ते जी फिर ऐसे भी कहीं होते हैं उनसे नमस्ते करेंगे ना तुम करेंगे नमस्ते जी नमस्ते जी ऐसे भी कहीं होते हैं महापुरुष और एक तो ऐसा था कि मैंने उनको दो तीन बार नमस्ते की तो मेरी ये नजर उठाके भी नहीं देखा मैं दो बार नमस्ते कर रहा हूं पर वो पता नहीं कैसी आत्मा थी दुनिया की वो मेरी निगाह उठा के नहीं देख रही मैंने कहा कि बेटे आज से तुझे नमस्ते करनी नहीं है तो क्योंकि तीन बार मैंने परीक्षण कर लिया चौथी बार परीक्षण करने का मेरे में साहस नहीं है मैं इतना अभी तगड़ा नहीं हूं कि बार बार नमस्ते करूं और आप उसका कोई उत्तर ना दें तो जब भी आपको हमें कोई नमस्ते करे तो उसका, उसका उत्तर प्रेम से दीजिए प्रेम से दीजिए तो आपके संबंध मधुर होंगे तो यहां पर भी परमात्मा को नमस्ते करनी है तो श्रद्धा और प्रेम से हाथ जोड़ करके करना है नमह शम भवायचा शम भवाय शम का मतलब होता है शांति जो हमें हर हालत में शांत रख सके वो परमात्मा हमारे लिए इष्ट देव है जो व्यक्ति हमें अशांत करता है बार बार उससे उससे थोड़ा थोड़ा पीछा छुड़ाते रहो जो व्यक्ति बार बार हमें अशांत करता है करुआ बोलता है अपशब्द बोलता है तो उससे सावधान रहो तो परमात्मा कैसा है कि शांत है वो शांत स्वरूप स्वामी के लिए हम उसको नमस्कार करते नमाशम भवाचा मयो भवाचा और जो बहुत सुख देने वाला है माया कहते हैं सुख को माया, मयो भुवा और भूवा आपने उसमें भी आया होगा ना भूर भुवा भगवान क्या है वो भी सबको सुख देने वाला है तो जो हमें बहुत उत्तम सुख देता है ये तो घटिया सुख है ये तो संसार का सुख है घटिया हालांकि लोग उसको छोड़ते नहीं जल्दी लेकिन मत छोड़ो कम से कम बढ़िया सुख को पकड़ने की कोशिश तो करते तो इन्हीं खिलवाने में हम उलझे रहते हैं तो कहते हैं वो उत्तम सुख देने वाला है नमा मयो भवायचा चतुर्थ विभक्ति है उत्तम सुख देने वाले के लिए चतुर्थी विभक्ति है रामाय और नमा संभवायचा मधुभवाचा नमाशंकर शंकर होती थी, थी शंकरा जो जो हमारा क्या करता है जो हमारा हित साधता है यानी जो हमारे कामों को बनाता है जो हमारे कामों को बिगाड़ता नहीं है उस उसके लिए हमारा नमस्कार नमाशम भवाचा और नमाशंकराचा मयस्करायचा और मयस्कराये की जो मोक्ष सुखा देने वाला है नमा शिवाय ये सभी जानते हैं ओम नमा शिवाय जैसे बहुत सारे लोग मंत्र पढ़ते हैं ओम नमा शिवाय झा तो नमाशिवायचा जो अत्यंत अत्यंत हमारी शुभ इच्छाओं को पूरा करने वाला है उस परमात्मा के लिए हम नमस्कार करते हैं नमा शिवाय चा जो अत्यंत से अत्यंत सुख देने का हमारे लिए प्रयास करता है हमारे लिए साधन जुटाता है तो इस, इस नमस्कार मंत्र में बार बार नमस्कार आया है और एक बार वो छह जगह वहां आया है मनसा परिक्रमा वहां भी बार बार नमा आया है तो बार बार ये नवा शब्द का जो प्रयोग है ये हमारे जीवन में सज्जनता सज्जनता को लाता है और अंत में तीन बार शांति पाठ आया है ईश्वर जी प्रकृति भी तीन ही है और शांति भी तीन है और दुख भी तीन है तो यहां पर है कि तीन बार शांति पाठ जो है वो ये है कि आध्यात्मिक दुख आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख तो ये तो है तीन प्रकार की अशांति ये तो तीन प्रकार की अशांति है क्योंकि दुख शांति तो देता नहीं है तो क्या होना चाहिए आध्यात्मिक सुख इसका उल्टा कर दीजिए आध्यात्मिक सुख आदि भौतिक सुख आदि दैविक सुख तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करें यानी हम अपने सुख को अपने अंदर खोजें बाहर वाला कोई व्यक्ति वस्तु स्थिति बहुत दिनों तक हमें आपको सुख नहीं दे सकती कहीं ना कहीं हमारे विरोध में चली, चली जाएगी वो तो आध्यात्मिक सुख आनंद अपने अंदर खोजें तो आध्यात्मिक सुख सुखम प्राप्त करें शरीर को स्वस्थ करें आदि भौतिक दुःख दूसरे प्राणियों को हम अनावश्यक रूप से कष्ट ना दें और आधि भौतिक दुख भूकंप करा रहा है अकाल पड़ गया है सूखा आया है बाढ़ आ गई है तो हम उसकी पहले से तैयारी रखें ताकि उस काल में भी हमारा परिवार बर्बाद ना हो जाए हम बेघरबार ना हो जाए हम ऐसे साधनों को जुटाएं कि तीनों प्रकार के सुख हमें मिले तीनों प्रकार के दुखों से हम अपने आप को दूर कर सकें तो आज ये जो संध्या का जो ये चल रहा था कार्यक्रम तो ये आज समाप्त होता है और कल आप सब लोगों को अनुभव सुनाने होंगे उसके बारे में आपको निर्देश कर दिया जाएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद